उन व्यक्तियों तथा उपायों के नाम हैं संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वदीय भाव सामस्तर जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है यह नीति है श्री राम लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है अतः सुहृदो में श्रेष्ठ रघुनंदन आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो हु। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूं श्री राम सुनिए मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूं उनका नाम है सुग्रीव वे जाति के वानर हैं उन्हें उनके भाई इंद्रकुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय चार वानरों के साथ उस गिरवर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं जो पम्पा सरोवर तक खेला हुआ है वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी अत्यंत कांतिमान सत्य प्रतिज्ञ विनयशील धैर्यवान बुद्धिमान महापुरुषकार दक्ष निर्विक दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है वीर श्री राम उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है अतः वेद देवी सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए इच्छाकू बंसी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता काल का विधान सभी के लिए दुर्लभ नहीं होता है अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए वीर श्री रघुनाथ जी आप यहां से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करके मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं उनका जो अविष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे वे रक्षरजा के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं और बाली से संकेत रहकर पम्पा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है उन्होंने बाली का अपराध किया है इसीलिए वे उससे डरते हैं रघुनंदन अग्नि के समीप हथियार रखकर श्री गृह सत्य की शपथ खाकर ऋष्यमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए कपी श्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं रघुनंदन शत्रु दमन सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव इस प्रकार जहां तक तपते हैं वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों बड़े-बड़े पर्वतों पहाड़ दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भीज खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे राघव वे आपके वियोग में शोक करते हुए देवी सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे आपकी भार्या सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो वानर श्रोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ले आएंगे श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेदता कवंदने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही श्री राम यहां से पश्चिम दिशा का हंस्रे लेकर जहां ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है जामुन प्रयाल चिरौंजी कटहल वड़ पाकड़ तेंदू पीपल कनेर आम तथा अन्य वृक्ष धव नाग केसर तिलक नक्तमाल नील अशोक कदम खिले हुए करवीर भिलावा अशोक लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा वृक्षों पर चढ़ाकर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए वन की यात्रा कीजिएगा काकुष्ट खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांगकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के नमान मनोहर है उन बनके वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं चैत्ररथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुओं निवास करती हैं वहां के वृक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं वे वहां सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुख पूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वानों की लांगते हुए आप दोनों वीर पम्पा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे श्री राम वहां कंकर नाम का नहीं है उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है उसकी घाट की भूमि सब ओर से बराबर है ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ नहीं है उस पुष्करणी में सेवा रका सर्वथा अभाव है उसके भग् भीतर की भूमि वालुका पूर्ण है कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं रहुनंदन वहां पम्पा के जल में बिचरने वाले हंस करंडव क्रोंच और कुर्र सदा मधेश्वर में गूंज करते हैं वे मनुष्यों को देखकर उद्िग्र नहीं होते हैं क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है ऐसी भय का उन्हें अनुभव नहीं है ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं बाणों के अग्र भाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं अतैव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया जो घी के लौंदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं सूखे नहीं हैं जिन्हें लोहमय बाणों के अग्र भाग में गूंधकर आग में सेंका और पकाया गया है ऐसे फल मूल के ढेर वहां बक्ष पदार्थ के रूप उप में उपलब्ध होंगे आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे-मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित रोहू बकरतुंड और नल नील आदि मछलियों को थोड़ा-थोड़ा करके खिलाइएगा इससे आपके मनोरंजन पूरे होंगे जिस समय आप पम्पा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुस्वादित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणियों के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकालकर लाएंगे और आपको पिलाएंगे स्री राम सायम काल में आपके साथ बिचरते हुए लक्षमन आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्सन कराएंगे जो परवतों के गुफाओं में सोते रहते हैं।